आप कल नहीं आया था नहीं हाँ शन्नो शो भगवर्मा श्रृहस्पति शो विष्णु क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो वाय तमेव्यम ब्रह्मा सिमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म बदिषा घतम वदी सत्यम वद्या तबतरम अवतो, अवतो ओम ओ शातिशाशाते ओ सहन सह नुभुन सह वीरकर बहे तेजस्विधी तमस्तुमा विद्युष्ही ओ शानश्छंद छंदोभ्योध्यमृता आत्स ब्रेधया आफोत अमृतस्य दूयास शरीरम मे विचर्षण जिह्वा मे मधुमत् कर्ण आव्या ब्रह्मण कौशोसी मेधया श्रुत मे गोपाया शांति शांति शांति अहम रुक्षशरे कीर्ति पृष्ठ दिरेवा ऊर्धपितत्रो वाजिनी स्वृतमस्मी द्रविणगंस वर्चस सुधाक्षिता शंको वेदचनम शांति शांति, शांति। अच्छा अभी साधन संपत्ति जिसको बोलता है उसके बारे में सुन रहे निवेक इहा मुदराग शम दितिक्षा श्रद्धा समाधान मुखक्ष है ना अभी मुख्यत्व तो क्या है लो मोक्ष में तीव्र तीव्रेच्छा है ना अभी मोक्ष में तीव्र तीव्रेच्छा ये भी बहुत डिग्रीज में होता है है ना यहाँ पर शास्त्र श्रवण करने वाले सब लोगों को मोक्षा है ऐसा नहीं है फिर समझने के लिए अध्ययन करता है लेकिन वो एकदम अनुभव में आ जाना मैं मोक्ष को प्राप्त कर लेना उसे तीव्र इच्छा जब होता है होती है तभी तो अनुभव का आता है नहीं तो नहीं है इसलिए वो मोक्ष में बहुत तीव्र इच्छा रखना अनुभव को आने के लिए नहीं तो समझता है वो भी उसे एक भी एक संस्कार है अच्छा होता ही है उससे समझे नहीं है लेकिन अनुभव कौन नहीं आता है और इसलिए बहुत प्रश्न पूछना अच्छा नहीं है मतलब क्या है वो जब ये विचार मुश्किल है ऐसा समझता है और शास्त्र बताता है सुनो समझो जितना होता है ऐसा राना पड़ता है ना अभी या अभी इसको याद करो अथ शब्द का अर्थ क्या है सब पूछा आरंभ नहीं है मंगला इसको सुनते ही मंगल हो जाता है बाद में आनंतरी है आनंदरिय भी दो प्रकार से है क्या है आनंतरी ओ क्या धर्मशास्त्र का अध्ययन कर्म का कर्म कांड का के बात करना है पूर्व पूर्वापेक्षा पूछा वो नहीं है वो भी है, लेकिन यहाँ पर उसको हम नहीं ले सकते है आपने कारण बहुत सुना है ना क्यों मूल विचार क्या है वो धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में बहुत फर्क है लिस्ट किया, छ पॉइंट किया है ना इसलिए ब्रह्म ज्ञान के लिए ज्ञास, ज्ञास होने के बात करना ऐसा कुछ नहीं है मैं भी, आ, मतलब आ, आ, आनंतर का मतलब क्या हुआ सब सा कुछ साधन चतुष्टि संपत्ति रहना वही है, है ना बोलो निवस्तु विवेक इहा मुद्राभगविराग शमदमाद साधन सपत् मुख्रुव सत्सु प्रगर्मिज्ञासायाध्वच शक्य से ब्रह्मजिज्ञासी न नपर्ये तु हि सत्सु साधना संपत्ति है तो हिथु हि सत्सु धर्म जिज्ञासा प्रागपी ऊर्ध्वंसा है ना वो धर्म जिज्ञासा के वो पहले हो सकता है पहले हो सकता है बाद में भी हो सकता है ऊर्ध्वज प्राग भी ऊर्ध्वंसा उसका पहले भी हो सकता है बाद में हो सकता है है ना वो जो होता है मतलब धर्म जिज्ञासा कर लिया तो बाद में नहीं आ सकता ऐसा नहीं है करने के बाद भी आ सकता है और उसके पहले भी आ सकता है शक्य थे ब्रह्म उसमें फर्क आ गया देखो जिज्ञासमुखा तीव्र न रहने पर भी हो सकता है परवाने लेकिन ज्ञातचा को सब कुछ हो रहा है अति तीव्र रहना पड़ता है समझ गए ना ज्ञात च विपर्य मतलब ये नहीं रहा तो नहीं हो सकता हाँ। बोलो उपदिष्यते इसलिए अथ शब्द से यथोक्साधन सपत्ति साधन संपत्ति आने के बाद ही वो है इसका अंतर ही उपदेश्य उपदेश होता है ना ठीक है अतः शब्दो शब्दों हे हेत्थ बोलो यस्मा वेद एवं अग्निहोत्रादीना श्रेयस साधना अफलता तद्यथेह कर्मजित मुत्रुण्यजि लोक क्षीय से इत्यादि तथा जादी परम पुषाथ दर्शय ब्रह्म विदा तस्मा यथोक्साधन सपत्तिरम ब्रह्मजिज्ञा कर्तव्या अतः शब्दो शब्द होह्मा जिज्ञासा है ना अथ मतलब बाद में किसके बाद में साधन संपत्ति के बाद अतः मतलब कहें हे तथ हेत मतलब जिज्ञासा के लिए हेतु क्या है किस कारण से जिज्ञासा करना ब्रह्म जिज्ञासा करना ऐसा हम कह रहे हैं सब पूछा यस्मा क्योंकि देखो वेद वग्निहोत्रादीना श्रेयस साधना प्रता दर्शति कर्म जो है ये कर्म श्रेयस साधना श्रेय प्रेय सद बोलता है श्रेय क्या है ओ, ओ ये इधर हो बाद में हो में हो अच्छा रहना इसलिए ऐसा रहना जो बोलता है उसको श्रेयस बोलता है मोक्ष जो उसको फ्रेस बोलता है।, है ना अभी निश्रेयस निश्रेयस निश्रेयस निश्रेयस निश्रेयस निश्रेयस है है है है ठीक ठीक के लिए है। <laughs> है ना अनित श्रेय अग्निहोत्र श्रेय साधना नाम ये साधना क्या है अग्निहोत्रा इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ कर्म है है ना अभी सब लोग अग्निहोत्र नहीं रखते हैं के लिए क्या पूजा है व्रत है इसके लिए उसके लिए करो उसके लिए करो ऐसा ऐसा करते हैं ना उसको अनित्य दर्शिये वेद एव वेद ही सब कुछ बहुत अनित्य है कैसा बोलता है।, है ना कैसा तद्यथेह कर्मचि लोक क्षता एवमे व्यजिलोक क्षेत्र वहाँ पर यह मतलब इधर कर्मजितो कर्मचिलोक कर्म से मैंने प्राप्त किया एक यहाँ पर कुछ श्रेय मुझे मिला क्षीयता ये भी और जितना हमने कर्म किया है उतना ही फल भोग सकते हैं है ना? आप समर में यहाँ से दार्जिलिंग जाते हैं मसूरी जाते हैं वहाँ पर कितना समय रह सकते हैं जी जितना पैसा लेकर गए उतना ही है ना बाद में वापस आना पड़ेगा उसी प्रकार हम कर्म जितना किया है उतना ही भोग सकते हैं बाद में वापस आना पड़ेगा मतलब वो खत्म हो जाता है एवमेवा उतना ही नहीं वो स्वर्ग में गया उधर भी ऐसा ही है तेतम भुक्त स्वर्गलोक विशाल क्षीणे पुण्ये मतलोक विशंति तेतम ते भुक्त स्वर्गलोक विशाल विशाल को भोगने के बाद वो दक्षिण पुण्य पुण्य खत्म होते में विषंति वापस आता है है ना सारे देवता इंद्र भी हो वापस आना ही पड़ेगा है ना लेकिन कभी कभी ऐसा भी बोलता है क्या ओ अमृतत्व है अमृतत्व प्राप्त हो गया ऐसा बोलता है ओ यज्ञ क्या अमृतत्व प्राप्त हो गया बोलता है ये अमृतत्व वहां पर अमृतत्व पूरा पूरा नहीं है ऐसा नहीं है भी सापेक्ष है मतलब हो सकता है और आना ही पड़ेगा उसमें समस्या ही नहीं इसमें बात श्रेयस के साधन है क्या हम्म जी वो अग्निहोत्र मतलब निष्काम से करने वाला भी है सकाम से करने वाला भी होता है सकाम से किया श्रेय साधन है सकाम किया इच्छा रखकर क्या बहुत कुछ मिलता है उनको का मोक्ष नहीं है नहीं इसलिए अभी बोला ना निःश्रेयस है मोक्ष श्रेयस मतलब ये ही यह लोक साधन है ना इसलिए वहां पर प्राप्त होने वाला सुख जो है वो भी अनित्य ही है बहुत समय होता है लेकिन अनित्य है है नावा ब्रह्म विज्ञास के बारे में क्या बोलता है देखो तथा ब्रह्म विज्ञान आदि भी परम पुरुषार्थम दर्शिये वेद ही एक जगह बोलता है ओ कर्म से अनित्य फल मिलता है और वही वेद बोलता है ब्रह्म विज्ञान से परम पुरुषार्थम दर्शी थी परम पुरुष मतलब क्या है? उससे आगे कुछ नहीं है उससे आगे कुछ नहीं है कैसा दिखाता है ब्रह्मवित ब्रह्म आपनोति परम ब्रह्मवित है ना ब्रह्म ब्रह्म को जो जान लिया वो परम मोक्ष को पाता है मोक्ष मिल जाता है उसको ना, ये परम पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ मतलब क्या है वो नित्य है बाद में वापस आने ऐसा ही नहीं है ना परमार्थ दर्शी इसलिए वो हेतु क्या है ब्रह्म जिज्ञासा क्यों करना है वो सुख के लिए ही सब लोग काम करते हैं और कुछ भी कारण नहीं है कुछ भी बोलो सुख के लिए करता है वो गलत काम करता है ना वो भी सुख के लिए करता है लेकिन उसको सुख मिलता नहीं बाद में थपड़काना पड़ेगा ये जा... याद नहीं रहता ये बात अलग है लेकिन करता क्यों सुख के लिए करता यहाँ पर अच्छा काम करने से भी कर्म करने से भी फल अनित्य है लेकिन ब्रह्म ज्ञान से आपको शाश्वत मिल जाता है सुख है ना इत्यादि तस्मात यथोक्त साधन संपत्ति बोला है वो साधन संपत्ति के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य ब्रह्म जिज्ञासा करनी है जी, जो लिखा है परम दर्शयति परम को प्राप्त हो कहते है? क्या उनको वापस ना, ना। तो दूसरा भाग जो है वो परम पुरुषार्थ है और पहला भाग है वो है दूसरा भाग है ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य अभी इस बात को थोड़े याद रखो ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या ऐसा जो है उसको याद रखो बाद में फिर एक बार उसको लूटता हूं ना अभी देखो बोलो ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म च लक्षनम। वक्षमान वक्षमान वक्ष्यणलक्षण जन्मा अतएव न न जात्या जात्या ब्रह्मद से आशंक यहाँ पर और दूसरा पहले बोल देता हूँ यहाँ पर ब्रह्मशब जात्यादि अर्थांतरम न आशंकित भी ब्रह्म शब्द को अलग अलग अर्थ है है ना कार्य ब्रह्म बोलता है हिरण्य को कार्य ब्रह्म बोलता है उसका नाम भी ब्रह्म ही है बाद में कर्म ब्रह्मोद्भव विदि ब्रह्म को वेद को बोलता है है ना ब्रह्म वेद क्षत्र बराधात्रो क्षत्रम वेद इत्यादि ब्राह्मण जाति को बोला है ब्रह्म शब्द अलग अलग अर्थ में बोला है लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, है न क्या यहां पर ब्रह्म क्या है पूछा ब्रह्म लक्षण जन्माद्य अभी इस जगत का जन्मादि जहाँ होता है वो ब्रह्म के बारे में ही बोल रहा है समझ गया ना किस ब्रह्म के बारे में बोल रहा है ब्राह्मण जाति नहीं है वेद नहीं है नहीं है लेकिन वो को ब्रह्म के बारे में ही बोल रहा है और ब्रह्म क्या है ऐसा पूछा ब्रह्म जन्माद्य था बाद में अगले सूत्र में बोलेगा जन्माद्य इस लक्षण से दिखाता है मतलब क्या है ओ जगत का सृष्टि स्थिति जहां से हो रहा है वह ब्रह्म है ठीक है ये प्राकृत ब्रह्म ब्रह्म हैं वो यही है एक प्रा? प्राक्रत प्राम्त प्राक्रत प्राम्त नहीं मैं नहीं सुना मैं मैं सुना नहीं सुना प्राकृत ब्रह्म नहीं सुना कार्य ब्रह्म को शायद बता सकता शायद बता सकता कार्य ब्रह्म को बता ब्रह्मो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा है ना यहाँ पर इस इस छोटा वाक्य के ऊपर बहुत चर्चा पूर्व करना पड़ता है है ना ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा है ना अभी देखो यहां पर ब्रह्मणो जिज्ञासा बोला भक्ति है, है ना? यहां पर अर्थ क्या है ब्रह्मी जिज्ञास है वो चर्चा किसके बारे में हो रही है ब्रह्म के बारे में ही हो रहा है ना अभी और कोई पहले क्या क्या है ब्रह्म ही जिज्ञास्या ब्रह्म के लिए जिज्ञास्या ऐसा बोला मतलब ये चतुर्थी भक्ति होता है मतलब ब्रह्मणे जिज्ञासा ऐसा बोलते ब्रह्मणे जिज्ञासा में क्या होता है देखो जी ब्रह्म संबंध जो कुछ है वो सबके इसके लिए करते हैं इसके लिए चर्चा करते समय हमको ब्रह्म भी मिल जाता है है ना और ये किसका ऐसा प्रश्न आता ही है ब्रह्म संबंधी बात जब बोलते हैं ये किसका कहां से ये क्या है ऐसा वो भी आ जाता है ये भी आ जाता है दोनों आ जाते हैं इसलिए ब्रह्म के लिए जिज्ञासा रखने से थोड़ा वो अर्थ विस्तार हो जाता है इसलिए ब्रह्मणे जिज्ञासा ऐसा रखेंगे ऐसा बोला लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है ब्रह्मणे जिज्ञासा नहीं है ब्रह्मणो जिज्ञासा ही है मतलब ब्रह्मी जिज्ञास है।, है ना अभी देखो ब्रह्म जिज्ञासा एक पद है लेकिन ये संयुक्त पद है मतलब समास, समास है इसमें कॉम्पाउंड वर्ड है।, है ना इसमें ब्राह्मणों ऐसा विभक्ति वो षि तत्पुरुष समास ऐसा बोलता है ऋष्ठी तत्पुरुष समास बोलता है चतुर्थी विभक्ति लेकर किया तब वो चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है समझे क्या ना अभी ओ, इन दोनों में फर्क क्या है देखो चतुर्थी क्या है ओ षष्ठी क्या तो क्या है बोलो यहां पर चतुर्थी जब करता है तब जिज्ञास ब्रह्म ही नहीं है ब्रह्म से जो कुछ ना कुछ हो गया है ना ब्रह्म से संबंधित कुछ ना कुछ जो मिलता है ब्रह्म से सम, ब्रह्म ही नहीं है ब्रह्म से संबंधित कुछ है वो मिलने के लिए ऐसा कहा ब्रह्म नहीं है हमारा जिज्ञासा ब्रह्म का कार्य कुछ ना कुछ विकार ब्रह्म का कार्य समझ जाएगा ना आपको ब्रह्म का कार्य में जिज्ञासा किया तब ब्रह्म कार्य समझता है ठीक है आप तो बोल रहे हैं और ब्रह्म कार्य बोलते ये ब्रह्म क्या है ऐसा प्रश्न आता ही है बाद में ब्रह्म के बारे में बोल सकता है लेकिन प्रधान रूप से किसकी चर्चा हो रही है और ब्रह्म संबंधी मतलब जगत इसके बारे में हो रहा है ना इसका मतलब क्या है वो जिज्ञासा जिज्ञास क्या है वो किसी का ये विकार है विकार मतलब उसका कार्य है है ना लेकिन एक कार्य को जब लेता है तब चतुर्थी विभक्ति आ सकता है लेकिन कार्य को न लेकर वो उसको ही लिया तब सृष्टि विभक्ति आना है सृष्टि तत्पर समाध ही करना है समझ आ रहा है आपको अभी देखो रूल आउट नहीं किया क्या चतुर्थी का अर्थ लेना काउट नहीं किया है बाद में देखेंगे चर्चा हो रही है अभी है ना अभी क्या है वो ओ... चतुर्थी समास अभी देखो कैसा है अभी धर्म जिज्ञासा को धर्माय जिज्ञासा ऐसा कहा धर्म के लिए जिज्ञासा कर सकता है क्यों देखो ओ धर्म की जिज्ञासा करके बाद में क्या करता हूं मैं कुछ ना कुछ यज्ञ करता हूं स्वर्ग मिलता है का मतलब क्या है कुछ ना कुछ उसका परिणाम जो है उसका कार्य जो है वो मुझे मिल रहा है इसलिए स्वर्ग को ध्यान में रखकर मैं धर्म की जिज्ञासा किया तब चतुर्थी तत्प्रश्वास तो हो सकता है समझना ना लेकिन अभी ऐसा नहीं है क्या है ब्रह्म के ही जिज्ञासा इसमें फायदा क्या है सब कुछ अभी देखेंगे समझ में आया आपको तो यहां पर बोलता है वो जिज्ञास जो है उसका कार्य में हम इंटरेस्टेड नहीं है वो इसी में इंटरेस्टेड है तो जिज्ञास का फल क्या है ब्रह्म ही है जिज्ञास का फल क्या है ब्रह्म है ऐसा जब फल वो ही है उसको बोलता है ये कर्म है है ना मतलब ब्रह्म के लिए कर्म है, वहाँ पर कार्य हो जाता है एक एक एक परिभाषा है ब्रह्म ही जब फल है उसी को बोलता है वो जिज्ञासा के ब्रह्म जिज्ञासा का ब्रह्म कर्म है जिज्ञासा का कर्म है ना जिज्ञासा एक कर्म है आ, नहीं नहीं, नहीं जी जी कर्म ब्रह्म है परिभाषा मतलब इसके को नहीं कल रहे उसी को कर रहे है जब बोलता है वो जिज्ञासा का कर्म क्या है जिज्ञासा का फल को ही जिज्ञासा का कर्म बोलता है समझ आ गया जिज्ञासा का फल को ही जिज्ञासा कर्म बोलता है है ना अभी जिज्ञासा करने वाला करता है जिज्ञासा करने वाला करता है जिज्ञास का फल ब्रह्म मतलब जिज्ञासा का कर्म ब्रह्म है ना अभी देखो ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा अभी शुरुआत क्या है इसलिए श्रेष्ठी विभक्ति तो ले रहे हैं है ना ष्ठी विभक्ति लेना ऐसा तो कर लिया लेकिन यहां पर किस प्रकार की शेष्टि है ऐसा प्रश्न उठता है षष्ठी में भी दो प्रकार है कर्मणी ष्ठी शेष ष्ठी कर्म शेष्ठी शैष ष्ठी ऐसा बोलता है है ना इसके पहले अब एक बात सुन लो वहां पर जातिया अर्थांतर बोला ना उस समय इसको भी रखो यहाँ पर ब्रह्म मतलब ओ कुछ लोग शिव है ऐसा बोलता है और कुछ लोग महाविष्णु है कुछ नारायण है ऐसा बोलता है, है ना उसके लिए कहीं भी आपको श्रुति में स नहीं मिलता है कहीं भी नहीं है वो कुछ ना कुछ मन मन में रखता है ऐसा एक पंथ को है ये ऑफ sort ट्रेडमार्क of जैसा करता है ना ये मतलब शिवा विष्णु को हम गाली दे रहे ऐसा नहीं है यहां पर नहीं बोला है। हम किसी को गाली नहीं देता है नारायण नार बोला है नारायण नाम दिया है ने नारे नाम दिया ब्रह्म शंकराचार्य जो है वो वो ब्रह्म ही है है ना लोग क्या करते हैं यहाँ पर ब्रह्म मतलब क्या है महाविष्णु ही है ऐसा बोले और महाविष्णु कौन ने पूछा तो पुराण को दिखाता है, है ना यहाँ पर ऐसा नहीं है नारायण शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या जी ये सब कुछ ब्रह्म है ऐसे कर सकता ही है <laughs> गलत नहीं है <laughs> नारायण शब्द को भी कर सकता है करना गलत नहीं है लेकिन वो ही है ओ विष्णु ये है शिव नहीं है शुभ शुभ शु। बोला तो गलत हो जाता है ऐसा बोलना ठीक नहीं <laughs> <laughs> <आहां>? <laughs> अभी देखो बाद में क्या ऋष्ठी ऐसा बोलने के बाद कौन सी ष्ठी क्योंकि दो है कर्म श्रेष्ठी है शेष षी है है ना देखो पढ़ो एक बार बाद में बोलेंगे ब्रह्मण इति कर्मण ष्ठी न शेषे जिज्ञापेक्ष जिज्ञातरा निर्देशाच नु शष्ठीपरग्रहे ब्रह्मणो जिज्ञाकर्म निध्यते संबंधसम परोक्षं प्रत्यक्ष ब्रह्मण कर्मुत्सृज्य सारेण पर कर्म क्यस स न्यर्थ ब्रह्माश्रित शिर्ता। अशेष विचार अशेष विचार इति चेत न प्रधानपरिग्रह तदपेक्षिता अर्थक्षिप्त ही ब्रह्म ज्ञान आष्टतमस् प्रधानम तस्ि्ञाकृहते ये जिज्ञासीना ब्रह्मजिज्ञासी नवती तानि इति न यथा अर्थक्षिप्तानेृथक्सूत्रितव्यास गुक्ते सपरिवारजो भवति तद्वत् यहाँ पर देखो अभी क्या हो गया त्पुर समाज से लिया इसलिए ब्रह्मणा को अपने श्रेष्ठी भक्ति लिया यही ठीक हो गया अभी सृष्टि में भी दो है कर्म श्रेष्ठी शेष सृष्टि है कौन सा लेना है ना अभी देखो कर्मणि कर्मण कर्मणि न शेषे ऐसा है ना अभी ब्रह्मणो जिज्ञासा जिज्ञासा मतलब क्या है इच्छा जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा है ना मतलब क्या है वो समझने के लिए इच्छा जो है वही जिज्ञासा है समझने के लिए इच्छा जो है वही जिज्ञासा है अभी इस इच्छा के लिए कर्म क्या है मतलब इच्छा का फल क्या है कर्म इज ए टेक्निकल टर्म जिज्ञासा का इच्छा किसमें है ब्रह्म ही है श्रेष्ठी विभक्ति में क्या है इच्छा किसकी इच्छा है ब्रह्म ही ब्रह्म संबंध वाला नहीं है ब्रह्म ही इच्छा का कर्म है है ना अभी प्रश्न है क्या श्रेष्ठी विभक्ति तो ठीक है क्या कर्म श्रेष्ठी या शेष्ठी ऐसा पूछना ऐसा पूछा देखो यहां पर जिज्ञास ब्रह्म ही है है ना ब्रह्म संबंधी नहीं है इसलिए वो ब्रह्म ही बताया स्पष्ट बताया है और कुछ नहीं बताया है इसलिए ब्रह्म ही मुख्य है इसको ही लेना है ना इसलिए कर्म श्रेष्ठी ही होना है और तब तो वो पूछता है देखो जी उसके संबंध से ऐसा जो बोलता है तब यह भी आ जाता है ना इस घर को खरीद रहे हैं साहब पूछा घर इच्छा इसमें है ठीक है लेकिन तब वो साहब स्वाभाविक रूप से आता है ये घर किसका है किसके बात करना कब किया इसका तैयार सब पूछा आता है या नहीं उसी प्रकार ब्रह्म संबंधी लेने पर भी ये किस किसका किससे संबंध है ब्रह्म का यानी और ऐसा प्रश्न उठता है इसलिए वो थोड़ा एक्सटेंसिव होता है व्याप व्याप्ति ज्यादा हो जाता है डिस्कस करने के लिए ऐसा उसने रखा बोल रहा है देखो जिज्ञासपेक्षित जिज्ञासा जिज्ञास अंतर अनिर्देशा चिज्ञासा करने के लिए जिज्ञास रहना है ना अभी जिज्ञास क्या है पूछा ब्रह्म ही है ऐसा बोल रहा है उससे अलग कुछ नहीं बोला है जिज्ञास जिज्ञासिरचा और किसी को नहीं बोल रहा है ब्रह्म को ही बोला है वो तब वो पूछता है कौन कर्मसठी वाला पूछता है अभी ओ शेष्ठी वाला पूछता है नर शेष्टी परिग्रहे भी शेष श्रेष्ठी को रखने पर भी है ना ब्रह्मण जिज्ञासा कर्मत्वम तुम निरुद्धते मतलब जिज्ञासा का फल को क्या हमने क्या बोला कर्म बोला है ना जिज्ञासा कर्म तो क्या है ब्रह्म जिज्ञासा कर्म तुमको उसको छोड़ भी ऐसा नहीं है निविरुद्धे उसको छोड़कर बाज करता रहा कर रहा है ऐसा नहीं है क्या फॉर देखो जी ओ कर्मसठि क्या है शेयर श्रेष्ठी क्या है देखो शेय श्रेष्ठी में ब्रह्म संबंध वाला को मुख्यत्व है कर्मस्रेष्ठी में क्या है ब्रह्म को ही मुख्यत्व है फर्क मालूम हो रहा है यज्ञासा में ब्रह्म को ही मुख्यत्व दिया कर्मसिष्टि होता है ब्रह्म संबंध वाले को मुक्ति दिया मुख्यत्व दिया तब तो शेष्टी होते स्पष्ट हो गया ना अभी अभी वो क्या इसलिए हम शेष कर्म शि ले लेंगे ऐसा भाष्यकार कहते तो वो पूछता है क्यों लेना ऐसा पूछा देखो ब्रह्म को ही समझो ऐसा बोला है और कुछ नहीं बोला है तो पूछा था वह ठीक है जी वो भी रहने दो संबंधी ऐसा चर्चा करने को शुरू किया ब्रह्म का विषय भी आ जाता ही है मैंने दिया ना वो घर घर के बारे में मैंने पूछा घर का मालिक कौन है मैं किससे अग्रीमेंट करना है सब तो कुछ आता ही है ना उसी प्रकार ब्रह्म संबंधी के बारे में चर्चा करना शुरू किया भी और ब्रह्म के बारे में चर्चा आता ही है इसलिए ब्रह्म कर मो है ना उसको हम नहीं छोड़ा है उसको नहीं छोड़ा है, आप सिर्फ ब्रह्म को ही ले रहे हम वो सब कुछ मिलकर दे रहे ले रहे इसे वो अच्छा हो गया ना ऐसा वो पूछता है अभी मालूम हो गया ना आपको समझा जिज्ञासा कर्मत विरुद्ध थे उसको हम छोड़कर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि संबंध सामान्य से विशेष निष्ठत्म वो सामान्य संबंध बोलने के बाद भी वो किससे संबंधित इत्यादि विशेष जो है उसके उसमें आखिर में उसको पूछना ही पड़ेगा आखिर में इसके बारे में चर्चा करना ही पड़ेगा इसलिए सब कुछ हो जाता है ना ऐसा वो पूछा समझ आ रहा है ना अभी भाषाकार कहते ही लेना है सब बोल रहे हैं। देखो ये ऐसा आप जो कह रहे का कर्म ही लेना हो ठीक है कर्मश्रेष्ठी कर्मश्रेष्ठी स्वीकार कर रहे हैं शेयर ष्टी के बारे में अभी भाई शिकार बोलते है ऐसा अच्छा, होने पर भी आप जो कह रहे हैं वो नहीं ऐसा नहीं कह रहे है ठीक है लेकिन प्रत्यक्ष कर्मत्व उत्सुज्या सामान्य कर्मत्वं कल्पितो व्यर्थ प्रयास वहां पर स्पष्ट बोल रहा है प्रत्यक्ष कर्मा इसको चर्चा करो ऐसा बोल रहा है उसको छोड़कर प्रत्यक्ष भ्रमण कर्मत्व उसको छोड़कर उत्सुज्या सामान्य द्वारा परोक्ष कर्मत्व इसको सामान्य को पकड़ा ऐसे परंपरा से उसको करना ही पड़ता है ऐसा मुख्यत्व इसको देकर उसको बोला तब ऐसा कल्पना करना जो है कल्पना क्यों बोला शास्त्र ही उसको कर्म बोल रहा है और उस मिलता है जो कल्पना करके आप करना शिव शि में व्यर्थ प्रयास ये प्रयास व्यर्थ होता है आई थिंको शिशु प्रा actually Brahman can only be known. For example, janmadiya se aata hai. The description itself says you can only go through something related to Brahman. So to say that you are only looking at you know contemplating Brahman, this hmm. cannot be contemplated except through some other mechanism which is related to Brahman. Again to say it is only karma you know hmm. sashti. I Ach. think that is the issue. हाँ इसलिए यहाँ पर ऐसा इसके द्वारा जाते है बात अलग बाद में देखेंगे लेकिन वट इज दिज्ञासा अंत हम क्या जानना चाहते हैं ना मुख्यत्व क्या है लक्ष्य क्या है इसके बारे में रखो अभी इसके द्वारा उधर जाना ऐसा पूछ रहे हैं उसी को जाना ऐसा शास्त्र ही बता रहा है इसलिए आप यहां से उधर जाना कल्पना क्यों करना है व्यर्थ प्रयास ना वो बोलेगा वापस न व्यर्थ व्यर्थ नहीं है कैसा ब्रह्मा ब्रह्माश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञान व्यर्थ नहीं है जी क्योंकि ब्रह्म का आश्रय लेकर जो कुछ है सारे विचारों को समझना ऐसा प्रतिज्ञा है यहां से शुरू करते हैं ठीक है लेकिन वहां भी जाते हैं सब कुछ मिल जाता है ऐसा मैं बोल रहा हूं व्यर्थ कैसे हो सकता है ऐसा पूछा समझ आ गया आपको ना ऐसा नहीं है अभी अभिभाषकार कर, कर सिद्धांत है ना प्रधान परिग्रहे तदपेक्षिता नाम क्या है जो प्रधान है उसको ले लिया बाद में यह सब कुछ आता है ऐसा बलो इसका मतलब क्या है मुख्यत्व तो आप किसको दे रहे हैं ब्रह्म को दे रहे हैं देना है अभी आप मुख्यत्व तो इसको दे रहे हैं उसको गौड़ कर दिया बाद में वो भी मालूम होता है ऐसा आप बोल रहे हैं स्पष्ट हो गया ना आपको इसलिए तदअपेक्षता नाम अर्थाक्षिप भी मिलता है इससे शुरू किया उतना ही नहीं देखो ब्रह्म ही ज्ञानेन आप तुम इष्टतम प्रधान ब्रह्म को जानना ही इष्ट है ज्ञानेन आप ब्रह्म ज्ञान से उसको पाना ही इष्टतम वही हमको इष्ट है और बाकी सब कुछ जानना ऐसा नहीं है हमको है ना इसलिए वही प्रधान होता है प्रधान यह नहीं हो सकता है वही प्रधान होना है स्पष्ट हो गया प्रधान कंटिन्यू करता है जिज्ञासा कर्मणि जिज्ञासागृहित उसको प्रधान करके वो जिज्ञासा कर्मणि उसको प्रधान करके वो कर्म बना दिया ब्रह्म को परिग्रहित उसको ही परिग्रहण किया स्वीकार किया तब यही जिज्ञास विना ब्रह्म आ ना बाकी सो जो कुछ है उसको भी जिज्ञासा करना ही पड़ता है वो पूरा पूरा ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं हो सकता है इसलिए सब कुछ आ जाता ही है अर्थाक्षिप्तान्य पृथक सूत्रित उसको अलग करके विशेष रूप से उसको बोलने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसको समझना ऐसा बोला क्योंकि ये जिज्ञासा होनी ही हो है नहीं ऐसा नहीं है जिज्ञासा होनी है आ जाता है अपने आप आ जाता है इसको पकड़ा अपने आप आ जाते हैं है। इसलिए अर्थाक्षिप्तान्यवा वो उसमें आ गया मिल गया वो इसलिए पृथक सूत्री इसे अलग बोलना के बोलने का जरूरत नहीं है ना ब्रह्मना इंक्लूसिव ऑफ ब्रह्मिव हाँ वो क्या बोल रहा है ही इज इंक्लूडिंग ब्राह्मन इन दिस बट वी आर इंक्लूडिंग दिस थिंग्स इन ब्राह्मन व्हिच इज मोर रीजनेबल आप ही सोचो प्राइम तो सकते हैं हाँ ठीक है प्राइम और ये सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी हो हो जाता आ, जाता है है है है वो इसको कर कर रहा है, उसको कर रहा उसको ना अभी इसका कारण भी मालूम होता है आपको इसका कारण भी मालूम होता है बाद में बोलते हैं इसको एक दृष्टांत देते हैं दृष्टान क्या है यथा राजा गुक्त सबरीवार मुक्त होती तद्वत्त देखो ये राजा जा रहे हैं सब है क्या राजा एक प्लास्टिक बैग पकड़कर सब्जी लेने के लिए अकेला जा रहा है राजा बोला परिवार के साथ ही है से राजा से अगछती बोलते ही ये सब कुछ आ जाता ही है <laughs> राजा से संबंधित जो कुछ है वो सब कुछ आता ही है ओ राजा के परिवार लोग बहुत कुछ है अभी राजा को देखना है नहीं तो इनको देखकर राजा को भी देखेंगे उनके साथ साथ ऐसा कोई बोलेगा हमको देखना बैंड सेट वालों को देखना इंटरेस्टेड है ओ इसको भी हम देखेगी परवा नहीं ऐसा कोई नहीं बोलेगा है ना राजा को देखता है लेकिन बैंड वालों को भी देखता है उसके <laughs> साथ वो पहले बैंड बैंड वाले को देखना करता है है है ऐसा वाला तो तो राजा हो होगा ना ये राजा है ना राजा इतना बड़ा है वो बैंड वालों को नहीं छोड़ता है <laughs> बैंड वाला हमेशा उनके पीछे ही रहता है ना right there are two interpretations one is to reach raja in case i have to walk through so many people so i already seen the parivar of raja before i reach the raja that's one interpretation second interpretation i give is if i know the raja straight away through raja i can anyhow access all the parivaras क्या है ब्रह्म को समझो ब्रह्म को समझो बोल रहा है स्पष्ट होता है क्या ब्रह्मविद आप नो अति परम तदेशाभ्युक्त ब्रह्म तदेशा को जान लो हाँ जिज्ञास तो ब्रह्मे ऐसा बोला है ओ ब्रह्म को समझो ऐसा बोल रहा है मैं उसको साथ उसके साथ ब्रह्म को भी समझता हूं बोलना ठीक नहीं है यह सब कुछ मिलता है उसमें समझे नहीं है लेकिन प्राधान्य किसको दे रहे हैं स्पष्ट हो गया अशायद क्या, क्या प्रश्न है ना इसलिए यहां पर देखो इसको अभी मैं प्रूफ देता हूं सर इसलिए कर्म शि लेना है है ना ओ, ओ इस सूत्र शूत, में ओ तत्संबंध वाला वो आ जाता है अपने आप आ जाता है उसको अलग सूत्र में नहीं बोलता है देखो यहां पर बोला था ये सूत्र का लक्षण सूत्र का लक्षण क्या है अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारिशो मुखम अस्तोभम अदो सूत्र विदु है ना सूत्र का लक्षण होता ये कैसा होना अल्पाक्षर होना यूज़ मिनिमम वर्ड्स लेकिन असंदिग्धम उसमें मतलब जो है एमबिग्य नहीं रहना संदिग्ध नहीं रहना है ना सार्वत विश्व मुखम वो बहुत सार्वत रहना उसमें सार बहुत रहना अलग अलग प्रकार से उसको देख सकना वहां पर एक बिल्ली बैठा है ऐसा एक सूत्र नहीं हो सकता है ना अलग अलग प्रकार से देखना ऐसा भी बोल सकता है ना ऐसा भी बोल सकता है ना ऐसा चर्चा उत्पन्न होना तो हो गई। नहीं, नहीं, इसे बोल रहा वहां पर एक ही अर्थ निश्चू होना बाद में ऐसा ही रखता है मैंने बोला ना आपको ये एकदम स्पष्ट बोल देना हम जैसा लोग करते हैं बहुत बड़े लोग ओ चर्चा को पैदा करता है क्योंकि अंततोगत्वा आप ही चर्चा करके आप ही समझा वो जितना स्पष्ट होता है ओ, सिर्फ सुनने से ऐसा नहीं होता है यस ठीक uh, yes. <laughs> yes. है क्योंकि कुछ भी प्रश्न पूछो यहां पर ठीक उत्तर देता है। ऐसा है सारोदिषु तो मुखम है ना मेभम मतलब ओ अनावश्यक बात नहीं है हैवश्यक भा, बात नहीं है है ना नम्मे अन्य अनव्य मतलब निर्दोष है वहाँ इस प्रकार से दोष हो गया व्याकरण से दोष हो गया इसमें ऐसा नहीं होना सूत्र बोलता है है ना अभी देख लो अभी ये इतना है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अथा अतः इतना ही है ये तीन पद में हम तीन दिन से कर रहे हैं ऐसा बात नहीं हो रहा है <laughs> ठीक है नी लेकिन वहां पर अलग अलग प्रकार से देख सका बाद में इसी को स्वीकार करना पड़ता है हमको निश्चित भी होता है है ना अभी मैंने जो बोला उसको देखो क्या है वो प्रधान रूप से ब्रह्म को ही पकड़ना बाद में वो सब कुछ इसको जानने से सब कुछ मालूम हो जाता है ऐसा बोलो ना भाष्यकार कैसा इसको दिखाता है देखो बृहदारण्य में आता है वो बृहदारण्य एक चार सात है चा। चा। ना इसको बोलो सामान्यात बोलो आत्मा ज्ञातव्य अनात्मा चाहिए आत्मोपासने आत्मोपासने आत्मोपने आस्थय न किातव्य न पृथज्ञात अपेक्षते आत्मज्ञा आत्म समझाना आपको अभी देखो क्या है वो प्रश्न पूछता है अनिर्ज्ञातत्व सामान्यात मतलब हम अनात्मा को भी नहीं जानते आत्मा को भी नहीं जानते है ना है दोनों को जानना है सामान्यात आत्मा ज्ञात में अनात्मा चाह दोनों को जानना है लेकिन आप क्या कर रहे हैं आत्मा आत्मापासना अस्थित है आत्मा को ही जानने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं आत्मा को समझना, आत्मा को समझना ऐसा ही बोल रहे हैं। हैं? कैसा करते है? ना, ऐसा नहीं है सुनो किम तरी ज्ञातव्यत्मा को भी जानना ही है ठीक है लेकिन न पृथक ज्ञानांतर अपेक्षित आत्मज्ञान ज्ञान को आपने पा लिया आत्मा को समझ लिया बदमा अनात्मा आपने, आपने आप सम, समझ में आ जाता है जानने जानने की नहीं है। हाँ? की जरूरत नहीं त्मा जो है उसका कार्य है इसलिए वो सारे ऊपर शत्र उसका बोलता है? ये को जान लिया सब कुछ समझ में आ जाता है ये ना श्रुतम श्रुतम भवत्य मतम विज्ञातम विज्ञातम तम आदेश प्राक्ष इसका मतलब क्या है ये ना आश्रुतम श्रुतम भवति, जिसको आप नहीं सुना है वो सुना हो जाता है जिसका मनन नहीं किया वो मनन कर लिया हो जाता है जिसको समझ लिया वो नहीं समझा वो भी समझ में आ जाता है ऐसा आदेश भी आप सुना है वो क्या है पूछा सर्व तत्सत आत्मा तत्व श्वेत के तो बोलता है समझ रहे हैं एक को समझने से ओ सब कुछ समझ में आता है आत्मा को समझाना आत्मा भी समझ में आ जाता ही है है ना इसलिए ओ हम कौन सा श्रेष्ठी ले रहे हैं कर्म श्रेष्ठी ले रहे हैं इसको याद रखो हमेशा हरेक में यही है ब्रह्म को जान लिया सब कुछ समझ में आ जाता है एक विज्ञान सर्व भवति समझा इसलिए ओ, ओ हम कुछ ना कुछ कल्पना करके बोल रहे ऐसा नहीं है तजिज्ञास तद्रहे विजिज्ञास किसको बोल रहा है है ना यही है ब्रह्म ही है उसकी जिज्ञासा पे वो जो आप जो आप बनाए हैं बार बार स्टेटमेंट देते हाँ। वो इट इज़ बोल रहा है उसी को बोल, बोल, बोल, बोल, बोल, बोल रहे इसका मतलब क्या है आप कॉन्सेंट्रेट करना देखो बाकी को नहीं समझना ऐसा नहीं है लेकिन देखो कि एक एक एक समझते रहा कब हम खत्म कर सकते हैं कि थोड़ा प्रैक्टिकल देखो ऐसे साइंटिस्ट लोग 400 साल से कर रहे हैं क्या हो गया क्या कुछ नहीं हुआ वो इस ब्रह्मांड में क्या जानते हैं वे लोग इट इज नॉट इवन वन डस्ट पार्टिकल है ना Therefore, जिस पर समझने से सब कुछ में आ जाए समझ में आ जाता है उसको प्राधान्यता देना है स्पष्ट हो क्या अन्य देखो श्रुत्यनुग्मा चा यूता जायते इत्याद्या तद्जिज्ञास्व तब्रमा प्रत्यक्षमें ब्रह्मण जिज्ञा कर्म दर्शय तच्चीपरग्रह सूत्रेण भवति अन्गत तस्मा षी को माचा हम कल्पना नहीं कर रहे हैं श्रदीर बोल रहा है स्पष्ट बोल रहा है। क्या है इत्यादि तो युवा ऐसा शुरू करके है ना उसकी जिज्ञासा करो ये ब्रह्म है ऐसा स्पष्ट सीधा सीधा बोला है प्रत्यक्ष में ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्व दर्शन डिखा रहा है न दर्शन तर्म षठी परिग्रह सूत्रेण भवति ओ ओ सूत्र से अनुगत तो ओ सूत्र का अर्थ को हमने फॉलो किया ऐसा स्पष्ट होता है तस्मा ब्रह्मणा कर्मी षठी इसको ही लेना है सूत्र है अनुगतम हाँ। स्पष्ट, तो स्पष्ट है देखो ब्रह्म सूत्र मतलब क्या है इसको याद रखो ब्रह्म सूत्र मतलब क्या है मैं पीटिका में इसके बारे में नहीं कहाषदों में अलग अलग अलग अलग बातें है ओ आप जो पैसा ही पढ़ते रहा बहुत अच्छे विद्वान होने पर भी व्याकरण जानता है सब कुछ सब कुछ जानता है अब क्या अर्थ क्या है आप निश्चय नहीं कर सकते समझ गया ना क्योंकि मैं बोला या नहीं भूल गया ओ फॉल्सिफाइबल थीरी ऐसा बोलता है कार्ल पापर. है ना मतलब क्या है थी एक सिद्धांत है तो उसकी गहराई हम कैसा समझना कैसा उसको मेजर करना ऐसा पूछा वो बोलता है देखो जी देखते ही आपको ऐसा मन में लगना ये गलत है इसको मैं गलत सिद्ध करता हूं ऐसा मन में लगना लेकिन इसको गलत दिखाने के लिए कोशिश किया अरे गलत नहीं ऐसा समझ रहा जितना ज्यादा ऑपरचुनिटी जिसमें मिलता है वो थीरी डीपर है इट्स वेरी रियली वेरी गुड स्टेटमेंट बहुत अच्छा समझ गया आपको ओ गलत दिखाने के लिए स्कोप ऐसा हाई ऐसा दिखता है लेकिन वहां पर स्कोप नहीं है है ना ओ कैसा आ सकता है देखा तो यू मस्ट है बिगर कैनवास फॉर डिस्कशन बट यू मस्ट बी एबल टू सी द कॉमन थ्रेड इन ऑल दैट अलग अलग बहुत कुछ है उसमें ओ भी है उसमें एकता जितना व्याप्ति बड़ी होती रहती है है ना के साथ साथ आपने इसको समझ लेता है तब सिद्धांत बोल सकते हैं इसको नया जो है वो थोड़ा थोड़ा देखेगा विरोध दिख पड़ता है लेकिन खंडन करने के लिए जाता है बाद में विरोध नहीं ऐसा मालूम होता रहता है क्लियर अभी द मोस्ट फॉल्सिफाइबल थे यू कांट गेट ए मोर फॉल्सिफाइबल थे इट इज फॉल्सिफाइबल बट नॉट फॉल्सिफाइड समझ आ गया आपको इसलिए यहां पर अलग अलग अलग अलग अर्थ होने से वहां पर कॉमन थ्रेड क्या है जो पकड़ा है वही वेदांत के बारे में सिद्धांत बोल सकता है तो नहीं बोलेगा समझा रहे है? इसलिए पर सूत्रकार की श्रेष्ठता क्या है इसलिए बार बार भगवान सूत्रकार रहा बोलते हैं ये भगवान क्या है सारा जगत जो है उसका वर्णन पूरा पूरा वेद में है ना इस इसमें कनेक्शन क्या है देखा है ये संप्रदाय से आता है वो किसी को ऐसा नहीं समझेगा ये सूत्र ऐसे समरी बता दी होगी, फिर वो के उसको याद रखने नोट्स है। ऐसा मतलब ये सब कुछ जानता है तो लोगों को पढ़ाया है अलग अलग लोग क्या बोलते हैं जानता है है ना इसको बाद में शाश्वत रूप से चर्चा करते रहने दो इसको मैं इसकेट दे देता हूँ ऐसा लिखता है सूत्र को समझ में रहा है इसलिए हा निकलता है नहीं तो नहीं अभी देखो जी मैं ऐसा हट गया ऐसा को आप एक एक बात बोलते हैं कुछ भी हिंदी में मां क्या है मां क्या है डिफेंड करो आ क्या है बैठो क्या है उठो क्या है ऐसा चर्चा करते रहा इसमें मतलब है क्या है बहुत कुछ आप संप्रदाय से स्वीकार कर लेते हैं समझा मतलब सामान्य जो है वो सब कुछ समझ लेते हैं लेकिन वेद में क्या है सामान्य भाषा को ही रखकर ना वेद सर जगत को समझाता है मतलब क्या कैसा किस प्रकार से ये को समझने से सब कुछ में समझ में आ जाता है वो यहाँ क्या है बोलता है स्पष्ट हो गया आपको इसलिए वेद में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रहता मैं एक दुष्टान देता हूं सर एक बहुत छोटा सा दुष्टान देता हूं अभी दो घड़े हैं एक बहुत बड़ा है छोटा है मैं इसको देखा देखते ही में क्या बोला ये बड़ा जो है उसका वजन ज्यादा है जो छोटा है उसका वजन कम है ऐसा मैंने बोला क्योंकि ये बोला आसान है क्योंकि बड़ा है इतना वजन ज्यादा होना ही है लेकिन बाद में खुद जब वजन को देखा तो छोटा वाला वजन ज्यादा था ये बड़ा वाला वजन कम थाना अभी मैं जो सिद्धांत बोला ये बड़ा वाला मतलब ज्यादा होना है ऐसा जो बोला वो ठीक नहीं हुआ क्यों मैं उन दोनों को जैसा है उसके आधार पर ही मैंने सिद्धांत किया लेकिन ये दोनों एक ही वस्तु से आया है ये वस्तु के द्वारा ये दोनों इसका विकार ही है ऐसा मैंने समझा तब तुरंत मैं ऐसा नहीं गलत नहीं करूंगा मैं वजन ज्यादा कौन सा है पूछा देखना है जी ऐसा बोलूंगा देखना मतलब क्या है नहीं छोटा वाला है तो भी यही बड़ा होता है क्यों बोल सका मैं कैसा ऐसा बोल सकता हूं वो क्या हो है? मिट्टी को जानता हूं मैं मिट्टी के विकार है ऐसा जानता हूं इसलिए मिट्टी के आधार पर ही इसका वजन मैं निश्चय करने के लिए कोशिश कर रहा हूं स्वतंत्र रूप से क्या तो सिद्धांत गलत हो जाता है मैं इसके आधार पर तो ठीक हो जाता है गलत नहीं होता स्वतंत्र सिर्फ उसके देखे क्या आ, क्या उसके आकार को को और जो सब्सटेंस गलत समझ इसलिए यहाँ पर क्या है वो वे, वेदांत में वो ये क्या क्या है पूरा पूरा पूरा पूरा समग्र देखा है समग्र देखकर कॉमन थीम क्या है ये कहा से आया ये संप्रदाय से मालूम होता है कैसा यो योग ब्रह्मांडम विद्या वेदांश तपस्या करके कौन हिरण्य गर्भ वहां पर सिद्ध होकर बैठा है सब कुछ तपस्या के सम किसी का नहीं होगा है ना उसको पूर्व जन्म में जो साधना कर लिया है उसे याद आ जाता है भगवान की कृपा से याद आ जाता है और तत्व ये साथ समझ में आ जाता है वही संप्रदाय को देता रहता है प्रजापति बाद में सप्तषि ये लोग ये लोग ऐसा इसलिए ये ज्ञान जो है उसमें कॉन्ट्रिक्शन नहीं रहता है ना और लोग आने वाले लोग चर्चा करने दो तो इसलिए सूत्र के रूप में लिखता है समझा अभी तर्मसठी प्रगृह सूत्रे तस्त कर्मणि श्रेष्ठी है ना निश्चय हो गया भाष्यवाक्यों को भी मैंने दे दिया अनिर्ज्ञातत्व तो सामान्य तो सामान। में बोलो इच्छा च्छा जिज्ञा अवगतिपर्यत ज्ञान संवाच्यायच्छाया कर्म फल विषय ज्ञान प्रमाण अवगंत युष्ट्रवगतर्षा निशेष संसार अविद्या अवद्यान निबर तस्माद् ब्रह्म ये बहुत लंबा होता है बहुत चर्चा करने का है उसमें बहुत ही चर्चा करने वो क्या बाद में भी थोड़ा पाँच दस मिनट जा सकता हूँ मैं आपको कैसा है दस पंद्रह मिनट जा सकता है हा? थोड़ा जब बहुत ज्यादा नहीं है है ना? देखो ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा मैंने बोला जिज्ञासा का अर्थम क्या है ज्ञातुम इच्छा वो इच्छा है है ना सा जो आता है उसको संस्कृत में प्रत्यय ऐसा बोलता है सं सन प्रत्येक अर्थ ही इच्छा है है ना अभी इच्छा का कर्म क्या है मैंने अभी बोला हूं इच्छा का कर्म क्या है बोला अभी ब्रह्म ब्रह्म है ना अभी इच्छा या कर्म मतलब ब्रह्म जो है वो कैसा है ओ उसको जानना है ज्ञानम लेकिन जानना कैसा है पूछा अवगति पर्यंतम ज्ञानम अवगति मतलब क्या है अनुभव जानना जानना मतलब क्या है कहां तक जानना अवगति पर्यंतम ज्ञानम अनुभव आन को आना तब तक ऐसा इस प्रकार से जानना तभी तो उसको बोलता है संवाचाया इच्छा इच्छाया कर्मा संप्रत्य का वाचार्थ जो है वो वो इच्छा जो है उसका कर्म वो है अवगति पर्यंत ज्ञान ज्ञान से शुरू होता है अवगति में समाप्त होता है यहां पर ज्ञान प्रत्यक्ष है अवगति अपरोक्ष है अब ये क्या है अनुभव में आने वाला है है ना देखो इसके बारे में ज्ञान मतलब देखो मैं कुर्सी का ज्ञान बोलते ही सारे विषयों में ज्ञान किस प्रकार का होता है बुद्धिवृत्ति में समाप्त होता है ठीक है? ओ, आप कुर्सी को जानते कुर्सी मतलब जानते हैं ना और पिछड़ा जानता हूं बैठता है अलग अलग कलर में आता है इस प्रकार से रहता है ऐसा ऐसा बोल देता हूं है ना मतलब एक विषय मैं जानता हूं इसका मतलब क्या है बुद्धि में इसका वृत्ति ज्ञान आ जाना इसका ज्ञान इसका ज्ञान मतलब क्या है बुद्धि में इसकी वृत्ति आ जाना तब तो उसका ज्ञान है बोलता ठीक है अभी ये ऐसा विषय है तो कुछ ना कुछ परिचिन्न वस्तु है तो वही खत्म हो जाता है बुद्धिवृत्ति ही आखिर है वो अंदर से कुर्सी ऐसा है ऐसा अंदर से अनुभव है इतना ही है अंदर से मतलब क्या है वो अनुभव भी यही है बुद्धि में पर्याप्त होने वाला लेकिन यहां पर क्या है ब्रह्म के बारे में देखा तो ब्रह्म का ज्ञान उसके बाद अवगति के लिए वह साधक होता है।, सा, होता है साधन होता है साधन होता है है ना अवगति के लिए साधन होता है यहां पर याद रखो स्नातम इच्छा जिज्ञासा अवगति पर्यतम ज्ञान सन्व इच्छाया कर्म फल इसलिए बोला ओ जिज्ञासा का फल जो है वही इच्छा का फल है इच्छा का फल है इसलिए फल अभी फल क्या है ज्ञान है नहीं तो अवगति है अवगति में देखेंगे है ना ज्ञान से अवगति होना है है ना अवगति अवगति परि ज्ञाने ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम ब्रह्म ज्ञान प्रमाण है उसको अवगति पाने के लिए ज्ञान प्रमाण होता है साधन होता है है ना अवगति एक ज्ञान का फल है अवगति ज्ञान का फल है है ना अभी एक ज्ञान का फल अवगति है ज्ञान ही प्रमाणेन अवगंत इष्ट ब्रह्मा ज्ञान जो है वो ज्ञान ऐसा समझ रहा है ये प्रत्यक्ष है लेकिन ज्ञान का विषय जो है वो परोक्ष है देखो ब्रह्म के बारे में क्या है वो शास्त्र ऐसा सा कहा जन्मादेश वो है ये है जैसे बोल दिया अभी ये ज्ञान मुझे समझा ये शाब्द ज्ञान है है ना ये प्रत्यक्ष हो सकता है लेकिन ज्ञान का विषय जो है क्या है ब्रह्मा कुर्सी का ज्ञान इधर है जी कुर्सी का अनुभव की बात नहीं है छोड़ो ब्रह्म उधर है शास्त्र बता रहा है जो ज्ञान आ गया वो ज्ञान तो प्रत्यक्ष है मैं ही देख रहा हूं लेकिन ज्ञान का विषय क्या है ब्रह्म है। ब्रह्म परोक्ष है ज्ञान का विषय जो है वो परोक्ष है लेकिन अवगति अपरोक्ष है समझे ना समझा आपको अनुभव में आने वो प्रत्यक्ष हो जाता है प्रत्यक्ष नहीं, इसको अपरोक्ष बोलते हैं। अपरोक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अपरोक्ष मतलब क्या है प्रत्यक्ष भी नहीं हैत्यक्ष परोक्ष भी नहीं है प्रत्यक्ष भी नहीं है अपरो प्रत्यक्ष मतलब इंद्रियों से दिख पड़ा नहीं तो अनुमान से दिख पड़ा ऐसा नहीं है प्रत्यक्ष नहीं है, है अच्छा, तो परोक्ष मतलब मैं मैं नहीं नहीं नहीं जानता जानता ऐसा भी नहीं है। मैं जानता हूं, लेकिन से नहीं है। लेकिन अनुभव बोलता समझा ना जो बुद्धि व्यक्ति होगी ब्रह्म की।, की जो ब्राह्म की शक्ति को ऐसा तो तो तो तो नहीं हो सकता बोलता हूँ बोलता हूँ आपने अच्छा प्रश्न उठाया अभी ठीक हो जाता देखो क्या है अभी हमारे संस्कार के अनुसार वो सुनाने वाला एक ही है लेकिन संस्कार के अनुसार अलग अलग अलग पिक्चर आता है ब्रह्म के बारे में ठीक है ना जी ये सब जानते हैं इसको लेकिन जब तक अलग अलग ही है तब उसी को नहीं पकड़ सकता है अवगति एक ही है ये ज्ञान प्रमाण से ही अवगति पाना है लेकिन ज्ञान प्रमाण ही एक ही नहीं रहा अवगति एक कैसा हो सकता है ज्ञान जो है एक एक को एक एक है अवगति एक है, अवगति उसका फल है है ना अवगति एक नहीं हो सकता ज्ञान में अलग ज्ञान अलग अलग हो गया अवगति भी अलग अलग हो जाएगा ये ठीक नहीं है अवगति एक ही है इसका मतलब क्या हुआ ज्ञान भी एक ही होना है है ना ज्ञान एक होना है मतलब क्या है वस्तु जैसा है वैसा ही बुद्धि में आना यह ज्ञान बोलता है उसको उसको ही सम्यक ज्ञान बोलता है सम्यक ज्ञान मतलब क्या है वस्तु जैसा है वैसा ही बुद्धि बुद्धिवृत्ति में आना उसको सम्यक ज्ञान बोलता है है ना क्या होता है प्रत्यक्ष विषय में तो अर्थ विषय सन्निकर्ष अक्षरष हमने बोला ना सबको एक ही आ जाता है उसको छोड़ा लेकिन एक ही गायक का अलग अलग लोग सुना ये बोला मुझे ये आलाप अच्छा ये अच्छा नहीं था और एक अच्छा था ऐसा अलग अलग होता है है ना इसका मतलब क्या है अपने संस्कार के अनुसार अनुभव करता है वो ही अलग अलग ही है संस्कार से प्रभावित होता है यहां पर क्या होना वो ज्ञान के लेवल में ही वो सारे संस्कारों से अलग इंडिपेंडेंट ऑफ इट ज्ञान एक ही आना है क्या मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रहा है ज्ञान जो आता है मतलब बुद्धि में जो वृत्ति आती है ब्रह्म के बारे में वो एक होना ही है नहीं तो अवगति नहीं हो सकता एक ही अवगति नहीं हो सकता है ना अभी प्रश्न है तो इससे सु, जो सुनाने वाला है उसका संस्कार और जो सुनने वाला है उसका संस्कार इसका कोई फर्क संबंध नहीं आएगा उससे बोलते बोलता हूँ सुनो बोलने वाला को भी कुछ संस्कार नहीं रहना और सुनने वाला को भी नहीं कुछ नहीं संस्कार रहना संस्कार सारे संस्कारों को हटा के ही इसको देखना इसीलिए ज्ञान के लिए चित्त शुद्धि चर्चा आवश्यक है चर्चा की हाँ है देखो हो। शुद्ध होने पर भी वो संस्कार में कुछ ना कुछ दोष रहता है शुद्धि नहीं ऐसा नहीं है है, लेकिन संस्कार में भी अलग अलग संस्कार है दोषपूर्ण संस्कार काम करो दी नहीं, नहीं है अलग अलग संस्कार होता है उसका समझ ही अलग अलग है उसके अनुसार फर्क होता रहता है इसलिए देखो क्यों ऐसा होता है सुनो जो कुछ हम अभी तक समझा है वो सब कुछ परिचिन असत्य वस्तु ही है जो कुछ हम अभी तक समझा है वो परिच्छन असत्य वस्तु के बारे में ही है है ना ये परिचन वस्तु जो है वो संस्कार के अनुसार एक-एक-एक-एक को पकड़ता है। मैंने संगीत का अधिष्ठान दिया सुनो बोलता हूँ अमेरिका में क्रैश कोर्स ऐसा कुछ देता है ना उसके अनुसार पाणी व्याकरण के बारे में है? दिया तीन महीने का साढ़े महीने का बाद में उनमें सब लोग आते थे बाद में एक आर्किटेक्ट एक आर्किटेक्ट एक छोटा थी को लिखा है क्या है वॉट एन आर्किटेक्ट विल लर्न फ्रॉम पाणनी सूत्रासना इसको इंटर डिसिप्लिन भी बोलता है आजकल कुछ महीने दो मतलब एक ही विषय को अलग अलग संस्कार से देखना साध्य है लेकिन ब्रह्मतत्व जो है वो संस्कार अतीत है बुद्धिवृत्ति से परे है वो एक ही है है ना ये होमोजीनियस है उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है इसलिए उसका अनुभव भी एक ही होना है एक एक को एक एक अनुभव होता ऐसा नहीं हो सकता इसलिए उसका ज्ञान भी एक ही होना है अभी हम अनुभव के रास्ते में पहले हमारा टास्क होगा कि हाँ ज्ञान को, को ठीक रखना मतलब ओ समझ सबका ज्ञान भी एक ही होना उसके बारे में ज्ञान एक कि न होने का कारण संस्कार है है ना इसलिए वो संस्कार अर्जन होने से एक एक को एक एक दिखता है अभी देखो इसलिए वो ज्ञान एक ही होने के लिए ज्ञान के स्तर में विचार होता है फिर एक बार सुनो इसको एक ही विषय के बारे में अलग अलग संस्कार के अनुसार ज्ञान अलग अलग होता है लेकिन बाकी विषयों के बारे में अलग अलग होता तो वो नहीं दो पर ऐसा नहीं है ब्रह्म एक ही है वो जैसा वैसा ही समझना पड़ेगा अब अगर तू वो ही होना है ज्ञान भी एक ही होना है लेकिन ज्ञान अभी नहीं है एक नहीं है इसलिए चर्चा करके करके करके करके ओ सबको एक ही ज्ञान आना है उसके बारे में यही एक, एक बात तो नहीं अलग अलग एक ही ज्ञान सबको आना है एक ही ज्ञान सबको आना है इसलिए ज्ञान पाने में चर्चा आवश्यक है चर्चा करने से ज्ञान एक ही आएगा ऐसे होता है हो सकता है देखेंगे अभी से उसके भेद को हटाया जाए, विचार है। इसका मतलब हरे को ये एक एक संस्कार आपके संस्कार के अनुसार आपको एक समस्या आता है आपके संस्कार के अनुसार आपको एक समस्या आता है मैं आपको एक उत्तर दूंगा आपको और एक उत्तर दूंगा वो कैसा दूंगा अब दोनों को ज्ञान एक क्यों होना है वो दूर हो जाएगा अभी स्पष्ट हो गया आपको ज्ञान भी एक ही होना है एक कंडीशन है अभी प्रश्न है जी ज्ञानेन ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्ट ब्रह्म अवगंत मतलब अवगति अवगति को ज्ञान ही प्रमाण है पूछा तो ये वाक्य से प्रश्न उठता है ये प्रमाण ऐसा बोलते ही इसमें प्रमेय क्या है प्रमाता क्या है ज्ञान क्या है I think following. Yes, sir. ओ प्रमाण बोलते ही प्रमाण प्रमेय प्रमाता बोलना भाई बोला ही है। बहुत सावधानी से सुन लो कोई इस बहुत मुख्य बात को कोई नहीं उठाया है है ना अभी ओ प्रमाता कौन है जिज्ञासु ही प्रमाता है yeah. है ना और प्रमेय क्या है ब्रह्म ही प्रमेय है ब्रह्म ही प्रमेय है ज्ञान क्या है देखो प्रमाता मैं जब बोला तब बुद्धि है जिज्ञासु को बुद्धि को बुद्धि के साथ रहने वाला जो है उसको मैं ही बोल रहा हूं मतलब बुद्धि में वो ब्रह्म विषयक वृत्ति आना है वृत्ति ये है क्यों होना एक होने के लिए विचार करना पड़ेगा और जब तक वो नहीं होता है तब तक विचार होता रहता है इसलिए मैं पहले बोला ना एक घंटा पहले ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या ऐसा बोला ना याद है या नहीं ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य मतलब उसको देखो अभी जिज्ञासा मतलब क्या है इच्छा इच्छा करना है ऐसा बोला क्या ऑर्डर है <laughs> क्या समझ में आ रहा है नहीं हाँ मैंडेटरी है लेकिन अभी इच्छा मतलब इच्छा नहीं तो है नहीं तो नहीं इच्छा करो ऐसा कोई ऑर्डर कैसा कर सकता है जी है आठ कैसा कर सकता है इच्छा ओ संस्कार के अनुसार नहीं तो रहता है नहीं तो नहीं रहता है वो देखो जी शादी हो जाओ ऐसा बोलता है है ना ओ शादी होने की इच्छा है तो ओ थोड़ा थोड़ा नहीं बोलता रहता है बाद में हो जाता है ना बाद में क्या होता है सब संकोच के लिए ऐसा करता ही है, है ना और में हो जाता है क्योंकि इच्छा है जिसको इच्छा नहीं है वो भी ऐसा बोलता रहता है देखेंगे, देखेंगे देखेंगे बोलता है नहीं करता है <laughs> है ना इसलिए इच्छा जो है उसको और कोई पैदा नहीं कर सकता होता है नहीं तो नहीं होता इसलिए जिज्ञासा में तो ज्ञान इच्छा समझने के लिए इच्छा कर्तव्या का मतलब क्या है कर्तव्य इधर आता है कर्तव्य क्या है देखो ज्ञान पाने में ज्ञान अवगति दो है भी। ज्ञान पाने में संस्कार के अनुसार अलग अलग वृत्ति आती है इसलिए अलग अलग वृत्ति नहीं आ सकता एक ही वृत्ति आना है विषय के अनुसार आना है उसमें चर्चा आवश्यक है चर्चा किसमें अवश्य मालूम हो गया ना आपको उसी को जी कैसा कह रहे हैं नहीं तो इच्छा को कर्तव्य बोलने में मतलब नहीं है विजिज्ञा सेव्यम बोला है विजिज्ञासव्यम मतलब यह जिज्ञासा करो ऐसा होता है तो करने का क्या है जी उधर इच्छा है तो नहीं तो नहीं है इच्छा को करना का मतलब नहीं है लेकिन करना का मतलब कब होता है ज्ञान के बारे में होता है इच्छा तो आ चुकी है अब रास्ते में है तब फिर ये चर्चा मैं अभी विचार करता है विचार करता है कि आप जो कह रहे हैं वो नहीं आ रहा है मुझे जी और कुछ नहीं फिर एक बार बोलो बोला और थोड़ा हो गया लेकिन तो भी ऐसा है जय अब फिर एक बार पूछो और श्वेत केतु ने क्या किया मुझा है ना इसलिए चर्चा कहां होता है पूछा ओ ज्ञान प्रमाण जो है जिससे अवगति प्राप्त होनी है ना ये ज्ञान प्राप्त करने में इच्छा होना ही है तो जब कहा गया है तो पर ब्रह्म की प्राप्ति में क्या, क्या, क्या इसकी सम, इसके ने। ने देखो नहीं ये ज्ञान अवगति के लिए प्रमाण है ज्ञान प्रमाण अवगंतुम इष्ट ब्रह्म अवगति हमारा ध्येय है इच्छा क्या है इच्छा ज्ञान ही है इच्छा अवगति है समझा नहीं समझा अवगति ज्ञान पाना नहीं हमारी देखो जी अवगत पर्यंतम ज्ञान अवगत पर्यंत इच्छा कर्म सनमिचा इच्छा कर्म वो अवगति अवगति इच्छा का कर्म क्या है क्या पाना चाहते इच्छा से अवगति कर्म क्या अवगति पाने के लिए इच्छा तो अवगति पाने के लिए नी अवगति के लिए इच्छा अवगति ही इच्छा है इच्छा का कर्म क्या है अवगति है ना उसके लिए ज्ञान प्रमाण है अवगति एक ही होना है इसलिए ज्ञान भी एक ही होना है ना अभी यह ज्ञान होने में समस्या आता रहता है एक एक को एक, -एक इसलिए वो इच्छा करो इसको मतलब न होने पर भी है ना ज्ञान इच्छा नहीं है ज्ञान एक साधन है उसके बारे में इच्छा कर सकते विचार कर सकते अवगति के बारे में इच्छा करो इसमें मतलब नहीं है लेकिन अवगति को जो प्रमाण है ज्ञान इसको ठीक विचार करो इसमें मतलब है स्पष्ट हो गया आपका इसलिए विचार इधर करता है अभी सुनो ज्ञान क्या है परमात्मा मतलब याद रखो ओ शुद्ध बुद्धि के साथ साधन संपत्ति के साथ बैठा हुआ बुद्धि है ओ चर्चा करके करके करके ब्रह्म का ज्ञान को पाना है ज्ञान आखिर का, का नहीं है अवगति होना बाकी है ज्ञान विषय के अनुसार ही होना है अभी मुश्किल हो गया आज क्या मुश्किल हो गया देखो जी बुद्धिवृत्ति बोल रहे हैं, लेकिन ब्रह्म निराकार जी ये मैं दूसरा पूछना चाह रही थी प्रमेय ब्रह्म है कह रहे, प्रमेय बन सकता है? अभी अवगति के पहले ये प्रमाण है प्रमेय है प्रमेय परोक्ष प्रमे है वगति के पहले वो परोक्ष ब्रो, ब्रो, है विषय है क्या बाद में अप्रमेय है समझ लेगा ना आप अभी बुद्धि में क्या हो सकता है परिच्छि वस्तु का ही वृत्ति आ सकता है ब्रह्म अपरिचिन्न है किसी प्रकार का भेद नहीं है बुद्धि बुद्धिवृत्ति कैसा है ना बुद्धिवृत्ति ही प्रमाण है ज्ञान है कैसा ना? प्रश्न मालूम है अभी देखो वो शास्त्र क्या बताता है प्रश्न देखो इसलिए बोलता है यथो तो वाचो निवर्तन अप्राप्य मनसा सह बोलता है तैतरीय है ना अप्राप्य मनसा सहा जो बोला मन से बिल्कुल पकड़ नहीं सकता ऐसा है अभी क्या करना जी अब बुद्धि से कैसा लेना ज्ञान को पहिए, कैसा पैदा करना बोलते हैं, देखो जी अपरापन साहब ही बोला है मन से ही वाहन भी बोला है अभी मन से ही वाहन दृष्टि ऐसा भी बोला है <laughs> और ज्यादा हो गया जी एक में बोल रहा है अपराप मन सा दूसरे में बोल रहा है मनसे ही, मन ही पकड़ना है। ये ये दोनों वो एकदम वेदा। क्योंकि ऋषि लोगों ने फर्स्ट सेंचुरी बी में लिखा देखो <laughs> <laughs> है ना अभी यहां पर क्या है अप्राप्य मनसा सा जब बोलता है तब अशुद्ध मन से नहीं पकड़ सकता है मनसेवान मन में क्या है शुद्ध मन से पकड़ सकता है है ना इसलिए भाषिक क्या कहते हैं अत्यंत निर्मलत्व अतिस्वूक्ष्मत्म बुद्धे आत्मस नैर्मल्यापत् आत्मचैतनकाराव सत्पत्ति गीता गीता 1850। ओटी पर क्या है? ओ, आत्म कैसा है ब्रह्म कैसा है अत्यंत निर्मल अतिस्वच्छ है अति सूक्ष्म और बुद्धि आत्म के बहुत निकट है इसलिए तो क्या आत्म चैतन्यकार ही सत्वपत्ति बुद्धि भी आत्म चैतन्यकार आकार में खड़ा हो सकता है हो सकता है अत्यंत है। है ना ना स्वच्छ वो बुद्धि भी इतना ही स्वच्छ रहा ना उसका मतलब क्या है देखो ओ क्या होता है हमको बुद्धि में हमने इतना विश्वास रखा है मैं अभी जो कुछ समझा हूं वो ठीक ही है इसको मैं नहीं छोड़ सकता हूं ऐसा ही होता है सबको होता है इसलिए हम कैसा रहना ये कुछ नहीं है जी बुद्धि सेकेंडरी है जी और बुद्धि ईश्वर के हाथ में है जी आप इसको इसको ठीक समझना जब तक नहीं समझते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते कल क्या हो गया जो मुझे कल क्या हो गया इन रेट्रोस्पेक्ट देखा क्या हो गया क्या मैं रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट कुछ ब्लैंक हो गया जी मैं कुछ नहीं बोल सका कुछ भी याद नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है ये बुद्धि ये मेरा है मैं कर रहा हूं ऐसा पूरा पूरा छोड़ देना ये भगवान के हाथ में है है ना और जो कुछ होता है उस समय होते होने दो ओ ये एकदम शास्त्र में भगवान में श्रद्धा रखो उसके बारे में यार ऐसा ऐसा नहीं हो सकता ऐसा बात क्या तो आप इधर ही रहेंगे है ना इसलिए ऐसा बुद्धि को सिर्फ एक उपकरण इतना ही लेना है और भगवान दिया है इसको भगवान दिया है इसलिए अच्छा रखना इसको दोष नहीं रहना ऐसा ही साधना करके बुद्धि को अति स्वच्छ अति निर्मल कर दिया तब क्या होता है आत्म चैतन्यकारा उसमें दीख पड़ सकता है उप तेरा है ना अभी ज्ञान तो मिल गया अभी क्या है यह ज्ञान जो है उसी ज्ञान में हमेशा रहना ज्ञान निष्ठा है ज्ञान निष्ठा मतलब मालूम हो गया ना आपको हमेशा हमेशा मतलब क्या है वो जब कभी वहां पर मैं ये कर रहा हूं ये कर रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है कुछ भी होता रहता है मेरा निकल कोशिश करू ज्ञान निष्ठा है ना वो ज्ञान निष्ठा से अवगति क्या से हो सकता कैसा हो सकता है मैं कल बोलू बोलो, बोलो। श्रुति स्मृति पुराण भगवान शंकराचार्यं केशवं शंकर शंकरचार्य केशवरायण सूत्र भाष्यौंदे भगवत मूर्तिभागिने